जप जी साहेब इको अंकार सतना मने की गि न जाए जेको कहे पिछे पछताए कागज कलम न लिखण हार मने का वहकरण विचार ऐसा नाम निरंजन होये जेको मन जाने मन कोय मनन शब्द को समझें विचार और मनन दोनों ही मन की क्रियाएं हैं, पर दोनों बड़ी भिन्न भिन्न ही नहीं वर विपरीत भी एक तैरने वाले को देखें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है लेकिन रहता नदी की सतह पर है आ से बा, बा से सा स्थान बदलता है गहराई नहीं बदलती फिर पानी में डुबकी लगाने वाले को देखें वो भी स्थान बदलता है लेकिन गहराई बदलती आ से आ एक आ दो आ तीन एक ही स्थान पर गहरा उतरता है डूबने वाला डुबकी लगाने वाला तैरने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है गहराई में नहीं जाता विचार तैरने जैसा है मनन डुबकी जैसा विचार में एक शब्द से दूसरे शब्द पर हम जाते मनन में एक ही शब्द की गहराई में जाते स्थान नहीं बदलता गहराई बदलती विचार रेखाबद्ध प्रक्रिया है सतह वही बनी रहती है तुम चाहे दुकान की बात सोचो चाहे मोक्ष की सतह में कोई फर्क नहीं पड़ता रहते तुम पानी की सतह पर ही हो तुम चाहे परमात्मा के संबंध में सोचो और चाहे पत्नी के सोच की सतह वही बनी रहती है मनन से सतह की जगह गहराई में यात्रा शुरू होती मनन में एक ही शब्द को उसकी समस्तता में उसकी गहरे तलों तक प्रवेश करने की चेष्टा करनी होती है मनन ही मंत्र है। इसे ठीक से समझ ले तो ये पूरा सूत्र साफ हो जाएगा और नानक की सारी शिक्षाओं का सार मनन है इसलिए तो एक नाम ओंकार बस उस एक ओंकार के नाम को एक सतनाम को अपने शिष्यों को वो देते रहे उस पर सोचना नहीं है उसमें डूबना है उस पर विचार नहीं करना है उसकी गहराई में डुबकी लगानी एक ही नाम गूंजता रहेगा ओम ओम ओम जैसे जैसे नाम की गूंज बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी गहराई का तल बदलेगा तीन तल है पहले सोच्चार तुम जोर से उच्चार करते हो ओंकार का ओम ओठ का प्रयोग होता है बाहर वाणी गूंजती इसको हम वाणी का तल कहें फिर तुम ओंठ बंद कर लेते हो जीप भी नहीं हिलाते मन में ही गूंज होती है ओम यह दूसरा तल है यह पहले तल से गहरा है इसमें शरीर का उपयोग नहीं हो रहा ओठ जीप सब बंद है सिर्फ मन का उपयोग हो रहा है तुम एक सीढ़ी नीचे उतर गए फिर तीसरी सीढ़ी है जहां मन का भी उपयोग नहीं हो रहा जहां तुम ओंकार की ध्वनि नहीं करते तुम सिर्फ चुप होके सुनते हो और ध्वनि गूंजती तब मन भी गया जैसे ही मन गया मनन हुआ मनन यानी मन का न हो जाना जहां मन न हुआ वहां मनन शुरू हुआ सबसे पहले तुम्हारे भीतर ओंकार की ध्वनि गूंजती है जन्म के साथ तुम्हें बच्चे प्रसन्न दिखाई पड़ते अकारण अपने झूले में पड़े टांगे फेंक रहे हैं हाथ हिला रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं माताएं समझती हैं शायद पिछले जन्म की कोई स्मृति आ रही आनंदित हो रहे हैं क्योंकि तो कोई कारण तो नहीं है आनंदित होने का न कोई चुनाव जीता है न कोई धन कमा लिया है न कोई प्रतिष्ठा पा ली है अपने झूले में पड़े अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई अभी प्रसन्नता क्या है मनस्विद भी बड़ी चिंता करते रहे कि बच्चे की प्रसन्नता का कारण क्या है जहां तक मनस्विदों की समझ जाती है वो मानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य क्योंकि बच्चा प्रसन्न है क्योंकि शरीर से स्वस्थ है लेकिन जहां तक योगियों की खोज ले जाती है वहां कारण दूसरा है शरीर का स्वास्थ्य काफी नहीं भीतर ओंकार का नाथ गूंज रहा है एक मधुर संगीत भीतर गूंज रहा है जो बच्चा सुनता है उसकी तारी लग लग जाती सुनता है मुस्कुराता है आनंदित होता है स्वास्थ्य तो बाद में भी रहेगा लेकिन यह प्रसन्नता खो जाएगी पीछे भी स्वस्थ रहेगा लेकिन यह नात खो जाएगा ओंकार की ध्वनि को सुनना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शब्दों की परत उसे घेर लेगी ध्वनि एक ओंकार सतनाम वो पहली घटना है वहां जीवन का स्रोत है फिर शब्दों का जमाव वो हमारी शिक्षा संस्कार समाज सभ्यता फिर तीसरी परत है शब्दों का उच्चारण बोलना बातचीत वार्तालाप जब तुम बोल रहे हो तब तुम अपने से सबसे ज्यादा दूर हो इसलिए तो नानद कहते हैं पहले सुनना सीख लो क्योंकि जब तुम सुन रहे हो तब तुम मध्य में हो तब तुम बोलने की तरफ भी जा सकते हो और चाहो तो सुनने की तरफ भी जा सकते हो तुम बीच में खड़े हो तीन स्थितियां ही ओंकार की स्थिति उच्चार की स्थिति और दोनों के मध्य में भाव और विचार की स्थिति जब तुम सुन रहे हो श्रवण तब तुम भाव और विचार की स्थिति में बीच में खड़े हो अभी तुम दोनों तरफ झुक सकते हो दाएं या बाएं जो तुमने सुना अगर तुम दूसरे को बताने निकल पड़े तो तुम वार्ता में उतर गए जो तुमने सुना अगर तुम उसको गुनने लगे मनन करने लगे तो तुम सुनने में चले गए और बारीक है फासला और हर व्यक्ति को अपने भीतर फासले को ठीक से समझ के संतुलन को व्यवस्था देनी पड़ती मनन उसी क्षण शुरू हो जाता है जब तुम किसी एक शब्द की गहराई में उतरने लगते हो और कोई भी शब्द काम दे सकता है लेकिन ओंकार से सुंदर कोई शब्द नहीं क्योंकि वो शुद्ध ध्वनि है अल्लाह भी काम देता है राम भी काम देता है कृष्ण भी काम देता है और कोई ये बड़े बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं अंग्रेजी के महाकवि तेनिशन ने लिखा है कि मैं अपना ही नाम दोहरा लेता हूँ और तारी लग जाती टेनिशन टेनिशन टेनिशन उससे भी लग जाएगी कोई भी एक शब्द की गहराई में तुम उतरोगे तो धीरे धीरे शब्द छूट जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे शब्द छूटेगा वैसे वैसे मनन शुरू हो जाएगा शब्द तो छूट जाता है सभी मंत्र छूट जाते हैं तभी तो महामंत्र का उद्घोष होता है जब मंत्र छूट जाते हैं क्योंकि मंत्र तो तुम्हारे ही मन की तुम्हारी ही पकड़ है महामंत्र तो गूंज ही रहा है तो मंत्र महामंत्र में नहीं ले जाता मंत्र तो केवल तुम्हें चुप करवाता है महामंत्र सुनाई पड़ने लगता है सभी मंत्र तुम्हें सुनने की कला सिखाते हैं और सभी मंत्र तुम्हें तैरने की जगह डुबकी लगाना सिखाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब तक जाते रहोगे एक जन्म से दूसरे जन्म तक कब तक जाते रहोगे एक घटना से दूसरी घटना को कब तक बदलते रहोगे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति तक कब तक तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी कब वो शुभ क्षण आएगा जब तुम जहां हो उसी की गहराई में डुबकी लगाओगे कहीं और न जाओगे मनन उसी क्षण घटेगा इस बात को ख्याल में रख के नानक का सूत्र समझने की कोशिश करें मनन की गति कहीं नहीं जा सकती मनने की गति कहीं न जाए जे को कहे पीछे पछताए मन की गति कहीं नहीं जा सकती और जो इसे कहता है पीछे पछताता है क्यों मनन की गति इसलिए नहीं कही जा सकती कि पहली तो बात यह है वो गति ही नहीं वो अगति वहां यात्रा शुरू नहीं हो रही बंद हो रही वो हमें गति जैसी लगती है तुमने कभी देखा तुम ट्रेन में जब चलते हो तो तुम्हें लगता है वृक्ष भागे जा रहे भाग तुम रहे हो लगता है वृक्ष भागे जा रहे तुम्हारी सदा की गति के कारण जब मन ठहरने लगता है तब भी तुम्हें ऐसा लगता है यह भी गति लेकिन जब तुम ही जाओगे जब तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी तब अचानक तुम पाओगे सब वृक्ष पहाड़ भी रुक गए वे भाग ही नहीं रहे थे तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो कभी चला ही नहीं उसने कभी एक कदम नहीं उठाया उसने कोई यात्रा नहीं की तीर्थ यात्रा भी नहीं की वो कहीं गया ही नहीं है घर के बाहर वो सदा से वही मन भागता रहा है और मन की गति इतनी तीव्र है कि वो जो ना भागा हुआ है वो भी भागा हुआ मालूम पड़ता है जब मन रुकने लगता है वो भी रुकने लगता है जब मन बिल्कुल रुक जाता है मन पाता है सब रुका हुआ है गति को तो कहा जा सकता है अगति को कैसे कहोगे कहां से कहां गए इसकी तो चर्चा हो सकती है इसलिए तो यात्री किताबें लिख सकते हैं लेकिन जो आदमी घर में ही बैठा रहा वो क्या लिखेगा कहीं गया ही नहीं कुछ घटना ही ना घटी कोई परिस्थिति ही ना बदली कहने को क्या है अशांत आदमी की जिंदगी की कहानी तुम लिख सकते हो शांत आदमी की जिंदगी की कहानी क्या लिखोगे कहानी ही नहीं उपन्यासकार नाटककार साहित्यकार सभी का अनुभव है कि जिंदगी तो बुरे आदमी की होती है अच्छे आदमी की क्या जिंदगी इसलिए अगर तुम अच्छे आदमी के आधार पर कोई उपन्यास लिखो वो लिखा ही ना जा सकेगा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होता इसलिए सभी कहानियां बुरे आदमी के आसपास लिखनी पड़ती हैं तुम ये मत समझना कि रामायण राम के आसपास है वो रावण के आसपास है रावण ही असली नायक है राम तो नंबर दो है रावण को हटा दो फिर तुम राम की कथा लिखो न जाए सीता चोरी न हो सब उपद्रव सब कथा शांत राम की क्या कोई कथा है तुम परमात्मा की क्या कथा लिखोगे वो जैसा था वैसा ही रहा है उसमें कभी भी रूपांतर नहीं हुआ कहानी बनी ही नहीं इसलिए तो परमात्मा की कोई आत्मकथा नहीं है उसके संबंध में हम कुछ भी नहीं लिख सकते लिखने के लिए यात्रा जरूरी है। विचार के संबंध में बहुत कुछ लिखा जा सकता है निर्विचार के संबंध में क्या लिखोगे निर्विचार के संबंध में क्या कहोगे जो भी कहोगे वो गलत होगा पीछे पछताओगे इसलिए ज्ञानी जब भी बोलते हैं तभी पछताते हैं, क्योंकि बोलते ही उन्हें लगता है जो कहना था वो कह ना पाए जो नहीं कहना था वो कह दिया जो कहना था जो समझाना था वो सुनने वाला समझ नहीं पाया जो वो समझ गया वो प्रयोजन न था इसलिए लाओस से कहते हैं सत्य के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता और कुछ भी कहा असत्य हो जाएगा जितना तुम जानोगे उतना ही तुम पाओगे कहना मुश्किल है एक एक शब्द कठिन हो जाता है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक कसौटी है जिस पर तुम जांचते हो हर शब्द ओछा मालूम पड़ता है बहुत छोटा मालूम पड़ता है बहुत बड़ा गटा है शब्द में समाता नहीं बड़ा आकाश मिल गया है और शब्द की छोटी छोटी कैप्सूल में उसे भरना वो भरता नहीं और फिर जब तुम बोलते हो तब पछतावा और भी बढ़ जाता है क्योंकि सुनने वाले तक जो बात पहुंचती है वो कुछ और ही जो तुमने कही थी उसका सब राग उसका सब रंग बदल गया उसकी वेशभूषा बदल गई तुमने दिया था हीरा देने में ही पत्थर हो गया तुमने दिया था असली सिक्का हस्तांतरण में ही खोटा हो गया वो तो दूसरे के पास पहुंचते ही तुम उसकी आंखों में जो देखते हो पाते हो कि वो तो नहीं पहुंचा जो तुमने दिया था कुछ और पहुँच गया और अब यही वो दूसरा आदमी ढोता रहेगा ऐसे ही तो संप्रदाय चल रहे हैं ऐसे ही तो हजारों की भीड़ चल रही जो कभी नहीं दिया गया था उसे वो ढो रहे हैं अगर महावीर लौट आए तो जैनियों को देख के छाती पीटेंगे अगर बुद्ध लौटाएं तो बौद्धों पर रोएंगे अगर जीसस लौट आए तो लड़ाई फिर वही की वही शुरू हो जाएगी जो यहूदियों से थी वही ईसाइयों से शुरू हो जाएगी क्योंकि जो उन्होंने कहा था वो तो जैसे पहुंचा ही नहीं कुछ और ही पहुंच गया नानक अगर लौटाएं तो जितना नाराज सिख पर होंगे उतना किसी और पर नहीं क्योंकि किसी और से क्या नाराज होना जिनसे कहा था उन पर ही नाराज हुआ जा सकता है क्योंकि वो कुछ और ही ढो रहे हैं हम बड़े होशियार हैं नानक जैसा व्यक्ति जब बोलता है तब हम अपने अर्थ उसमें जोड़ लेते हैं अपने मतलब के अर्थ हम नानक के अनुसार अपने को नहीं ढालते हम नानक के शब्दों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं यह हमारी तरकीब है इससे सब ठीक हो जाता है दो ही उपाय हैं मैंने सुना है एक बहुत बड़ी धनपति महिला थी थोड़े झक की स्वभाव की थी बड़ी कलात्मक रुचि की थी और हर चीज के संबंध में बड़ी जिद्दी थी उसके पास एक एस्ट्रे थी जो दिन गिर गई बड़ी बहुमूल्य थी बड़ी कीमती थी और वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई उसने कलाकारों को बुलाया और उसने कहा कि बिल्कुल एस्ट्रे जैसी थी वैसी ही बना दो क्योंकि उसने एस्ट्रे के हिसाब से अपना पूरा कक्ष सजाया हुआ था उसी रंग की दीवारें थी उसी रंग का फर्श था उसी रंग के पर्दे थे एस्ट्रे आधार थी आत्मा थी उस पूरे अनेक चित्रकारों ने कोशिश की लेकिन बड़ी मुश्किल थी ठीक बिल्कुल मेल रंग नहीं बैठ पाता था आखिर एक चित्रकार ने कहा कि मैं बना दूंगा लेकिन मुझे समय चाहिए और बीच में कोई बाधा नहीं दे जब सब पूरा हो जाए तभी तुम भीतर आओ तो एक महीना उसने ले लिया महिला भी हैरान हुई कि एक महीना एस्ट्रे को उसने कहा कि अब इसमें इतने दिन तुम कोशिश कर ली इतने लोग मेहनत कर लिए मुझे वक्त दो तो। एक महीना वो अंदर घुसा रहा महिला अंदर आई तृप्त हो गई बिल्कुल मिला दिया था उसने सब बाद में किसी चित्रकार ने उस चित्रकार से पूछा जो सफल हो गया था हम सब असफल हो गए तुमने सफलता कैसे पाई उसने कहा कि मैंने पहले एस्ट्रे तैयार की और फिर उसी रंग में सब दीवार पेंट कर दी वो सबके सब दीवालों के हिसाब से एस्ट्रे को पेंट करने की कोशिश कर रहे थे वो असंभव मामला था जरा सा भी फर्क रह जाता था तो बस गड़बड़ हो जाती थी नानक तुमसे बोलते हैं तो दो ही उपाय है। एक तो यह है कि तुम नानक के रंग में ढल जाओ तो तृप्ति मिले नहीं तो बेचैनी रहेगी नानक जैसे व्यक्ति के पास बेचैनी शुरू होगी क्योंकि तुम आग के पास हो या तो तुम जल जाओ जैसे नानक जल गए ऐसे तुम जल जाओ जैसे नानक राख हो गए ऐसे राख तुम हो जाओ जैसे नानक दास हो गए ऐसे दास तुम हो जाओ जैसे नानक खो गए ऐसे तुम खो जाओ बूंद गिर जाए सागर में एक उपाय तो ये कि तुम नानक के रंग में रंग जाओ अगर ये ना हो सके तो दूसरा उपाय ये है कि नानक जो कहते हैं उसको तुम अपने रंग में रंग लो दूसरा सरल बिल्कुल सरल है इसलिए तो जो कहा जाता है हम वही नहीं सुनते हम जो सुनना चाहते हैं वही सुनते जो बताया जाता है हम उसमें वही अर्थ निकाल लेते हैं जो हमारे अनुकूल हम सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते हम सत्य को ही अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हम सत्य के साथ नहीं जाते हम सत्य को ही अपने पीछे ला, पीछे लाते और यही फर्क है असली खोजी और नकली खोजी में असली खोजी सत्य के पीछे जाने को तैयार होता है चाहे सत्य कहीं भी ले जाए चाहे कोई भी परिणाम हो चाहे जीवन गंवाना पड़े चाहे सब खो जाए सत्य का खोजी सत्य के पीछे जाता है सब गंवाने को तैयार है दूसरा भी जो सत्य का खोजी धोखे में है धोखेवाज वो सत्य के पीछे नहीं जाता वो सत्य को अपने पीछे लाता है और जब भी तुम सत्य को अपने पीछे लाते हो तभी वो असत्य हो जाता है तुम्हारे पीछे सत्य कैसे आएगा तुम्हारे पीछे असत्य ही आ सकता है क्योंकि तुम असत्य हो तुम्हारी छाया असत्य होगी तुम चाहो तो सत्य के पीछे जा सकते हो लेकिन सत्य तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता सत्य तुम्हारी धारणाओं में ना समाएगा सत्य तुम्हारे बर्तनों में ना आएगा सत्य तुम्हारे मस्तिष्क के लिए काफी बड़ा है और सत्य तुम्हारे पीछे कैसे हो सकता है इसलिए नानक कहते हैं मनने की गति कहीं न जाए जे को कहे पीछे पछताए वो जो कहता है पीछे पछताता है एक और कारण ध्यान में रख लेना चाहिए उस कारण भी पछतावा होता है जो मैंने शुरू शुरू में कहा जब भी तुम मनन के करीब पहुंचने लगोगे तभी तुम मध्य में आ जाओगे वहां से दो गतियां हैं या तो तुम दूसरों को बताने निकल पड़ो तो तुम पछताओगे इसलिए जब भी दूसरे को बताने का ख्याल उठे गुरु से पूछ लेना गुरु जब तक न कहे मत बताने जाना किसी को क्योंकि तुम अपने पे भरोसा मत करना अहंकार के खेल बड़े सूक्ष्म जरा सा मिला नहीं कि वो बहुत की घोषणा करने लगता है मुट्ठी भर मिला नहीं कि पूरे आकाश का दावा कर देता है जरा सी झलक आई नहीं कि तुमने कहा सूरज उग गया बूंद भी टपकी नहीं कि तुम सागर की चर्चा करने लगे और फिर चर्चा में चर्चा बढ़ती चली जाती फिर धीरे धीरे चर्चा में बूंद भी खो जाती झलक भी मिट जाती लोग थोथे पंडित होकर रह जाते बहुत जानते हैं बिना जाने बहुत कहते हैं बिना अनुभव किए और अगर तुम उनके जीवन में गौर से देखो तो तुम पाओगे जो वो कहते हैं उसके ठीक विपरीत चलते हैं एक ट्रेन में ऐसा हुआ गाड़ी छूट गई थी और मुल्ला नसरुद्दीन भाग के चढ़ने की कोशिश कर रहा था डंडा भी उसने पकड़ लिया एक पैर भी पैरदान तरफ दिया तभी गार्ड ने उसे नीचे खींच लिया और कहा कि बड़े मिया चलती गाड़ी में चढ़ना जुर्म है नीचे उतरे मुल्ला उतर गया फिर गाड़ी करीब करीब निकलने के करीब थी प्लेटफॉर्म के बाहर तब गार्ड का डब्बा आया गार्ड छलांग अपने लगा अपने डब्बे में चढ़ने लगा मुल्ला ने झटक कर उसको नीचे पटक लिया कहा बड़े मिया दूसरों को मना करते हो और खुद वही काम करते हो पंडित की अवस्था ऐसी ही है वो जो दूसरों को कह रहा है उसमें सिर्फ कहने का रस है उसमें जीवन की सरिता नहीं बह रही वो उसका अपना अनुभव नहीं और खतरा सदा है जब तुम मध्य में आओगे उच्चार को छोड़ोगे शब्द में ठहरोगे दो मार्ग खुलते हैं। एक मार्ग है पंडित होने का क्योंकि अब तुम शब्द के मालिक हो जाओगे अब तुम शब्द में खड़े हो तुमने एक परत पार कर ली तुमने कुछ थोड़ी भनक भी पाई है अब तुम्हारे सामने दो मार्ग है एक तो ज्ञानी का और एक पंडित का पंडित का मार्ग है कि तुम फिर बाहर चले जाओ उच्चार की दुनिया में समझाने लगो ज्ञानी का मार्ग है कि अब तुम शब्द को भी छोड़ दो पूर्ण अनुचार में लीन हो जाओ इसलिए गुरु जब तक न कहे दूसरे को बताने मत जाना। बुद्ध का एक शिष्य पूर्ण काश्यप हुआ वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया लेकिन चुपचाप बुद्ध के पीछे छाया की तरह चलता रहा वर्ष भर बाद उसके उपलब्धि के वर्ष भर बाद बुद्ध ने उसे बुलाया कि अब तू मेरी छाया की तरह क्यों भटक रहा है अब तू जा और जो तूने जाना है लोगों को बता पुण्य ने कहा मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता था क्योंकि मन का क्या भरोसा बताने में कहीं रस आ जाए और जो बामुश्किल पाया है कहीं बताने में खो जाए कहीं अकड़ आ जाए कहीं अहंकार निर्मित होने लगे कि मैं जानता हूं ज्ञान को पाना कठिन खोना आसान क्योंकि बड़ा सूक्ष्म मार्ग है भटक सकते हो जरा में तो पूर्ण काश्यप ने कहा कि जब आप समझेंगे कि बता सकता हूं तब आप खुद ही कहेंगे इसलिए मैं चुप था गुरु जब तक न कहे तब तक बताने मत जाना नहीं तो पछताओगे और पछतावा भारी होगा क्यों करीब करीब पहुंचते थे किनारे के ओर भटक गए नाव लगने को ही थी कि फिर किनारा दूर हो गया हाथ पहुँचने के ही करीब थे कि तुम किसी और दूसरी बात में लीन हो गए पांडित्य आखिरी प्रलोभन है क्योंकि अहंकार आखिरी प्रलोभन है तो नानक कहते हैं मनने की गति कहीं न जाए जे को कहे पीछे पछताई मनन की गति कहीं नहीं जा सकती जो इसे कहता है वो पीछे पछताता है न कागज न कलम न लिखने वाला है जो मनन की स्थिति पर विचार कर सके कहेगा कौन क्योंकि जैसे जैसे मनन गहरा होता है वैसे वैसे कर्ता तो खोता जाता है मन तो समाप्त होने लगता है मनन मन की मृत्यु है मन कह सकता है लिख सकता है बोल सकता है बता सकता है मन की सारी कुशलता बताने की तो तुम जो नहीं भी जानते वो भी मन बता सकता है और बार बार बता के तुम इस भ्रांति में भी पड़ सकते हो कि मैं जानता हूं क्योंकि जिस बात को तुम बार बार बताते हो तुम भूल ही जाते हो कि मैंने भी इसे जाना या नहीं तुम्हें लगने लगता है मैं भी जानता हूं सोचना क्या तुम वही बातें कहते हो जो तुम जानते हो वे बातें भी कहते हो जो तुम जानते नहीं तुम जानते हो परमात्मा को नहीं जानते तो तुम मत कहना किसी से कि है तुमने जाना सत्य को नहीं जानते हो तो मत बताना किसी को कि है क्योंकि खतरा यह नहीं है कि दूसरा भ्रांति में पड़ेगा खतरा यह है कि बार बार दोहरा के तुम खुद ही भ्रांति में पड़ जाओगे बार बार पुनरुक्ति करने से तुम्हें यह भरोसा आ जाएगा कि मैं जानता हूं और ये बड़ी सूक्ष्म और एक बार ये ख्याल आ गया कि मैं जानता हूं बिना जाने तो फिर तुम्हारी नौका कभी भी किनारे न लग पाएगी सोय को तो जगाया जा सकता है लेकिन जागा हुआ जो पड़ा है उसे फिर कैसे जगाए अज्ञानी को उठाया जा सकता है लेकिन ज्ञानी जो बना खड़ा है उसे कैसे उठाएं तुम फिर उनके पास जाने से ही बचोगे जहां तुम्हारा अज्ञान प्रकट होता हो तुम उनके ही पास जाओगे जहां तुम्हारा ज्ञान मजबूत होता हो पंडित अज्ञानी को खोजेगा पंडित ज्ञानी से बचेगा अगर नानक गांव आ जाए तो पंडित गांव छोड़ के भाग जाएगा क्योंकि पंडित को डर एक ही है कि कहीं कोई वो स्थिति ना दिखा दे जो असली स्थिति कहीं कोई पर्दा ना उगाड़ दे बामुश्किल पर्दे को संभाल पाए बामुश्किल स्थिति बनी है कहने की कि हम जानते हैं कोई इसे उखाड़ ना दे और ये इतनी कमजोर है क्योंकि झूठी है कमजोर होगी ही ये तोड़ी जा सकती जरा सी ही चोट से नानक कहते हैं जहां ना कागज न कलम न लिखने वाला है तो मन की स्थिति तो वहां रही नहीं मनन पर विचार कौन करे और मनन की कौन खबर लाए वह निरंजन नाम ही ऐसा है कि जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है बस तुम जानोगे गूंगे का गुड़ हो जाएगा और कह ना पाओगे औंठ बंद हो जाएंगे अवरुद्ध हो जाएगा कंठ हृदय भर जाएगा इतना भर जाएगा कि तुम रो सकोगे हंस सकोगे कहना सकोगे लोग तुम्हें पागल समझेंगे पंडित नहीं क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना भरा होगा कि तुम्हारे रोए रोए से छलकेगा तुम नाच सकोगे तुम गा सकोगे लेकिन तुम कह ना सकोगे इसलिए तो नानक गाए चले जाते मर्दाना बजाया चला जाता है नानक गाए चले जाते जब भी नानक से कोई कुछ पूछता तो वो मर्दाना को इशारा कर देते कि शुरू कर दे वाद्य और कहते सुनो और गीत शुरू हो जाता नानक ने ये सब गाया है कहा नहीं अगर तुम ज्ञानी के वचन को ठीक से समझो तो तुम पाओगे अगर वो कहता भी हो तो भी गाता है तुम एक काव्य उसमें पाओगे वो अगर बैठा भी है तो भी नाचता है एक नृत्य उसमें पाओगे और तुम पाओगे को उसके आसपास की हवा में एक नशा है नशा जो सुलाता नहीं जगाता है नशा जो विस्मृति में नहीं ले जाता सुरती को लाता है और अगर तुम राजी हो उसके साथ बहने को तो वो तुम्हें बड़े अज्ञात तटों की तरफ ले जाएगा अगर तुम उतरने को राजी हो उसके साथ सागर में तो तुम्हें बड़ी दूर की यात्रा पर ले जाएगा आखिरी यात्रा पर जहां सब यात्राएं समाप्त हो जाती लेकिन ज्ञानी के पास जो सुर है वो वक्ता का कम और गायक का ज्यादा है वो बोलने वाला कम गाने वाला ज्यादा है क्योंकि जो पाया है वो बोल के तो कहा ही नहीं जा सकता गीत शायद उसकी भनक दे दे शायद थोड़ा सा गीत में उसकी झलक आ जाए शायद तुम तो मस्त हो जाओ गुरुजी एफ कहा करता था कि कला दो तरह की होती है एक कला तो साधारण कला है जिसमें चित्रकार मूर्तिकार संगीतज्ञ अपने मनोभाव प्रकट करता है जैसे पिकासो हो बड़े से बड़े चित्रकार हों, तो भी अपने मनोभाव प्रकट करते हैं जो उनकी मनोदशा है उसे चित्र में गीत में बांधते हैं यह साधारण कला है इसे गुरुजी एफ सब्जेक्टिव आर्ट कहता है विष और दूसरी कला को वो ऑब्जेक्टिव आर्ट कहता है विषय वो कहता है ताजमहल दूसरे तरह की कला है या अजंता एलोरा की गुफाएं दूसरे तरह की कला है इन कलाओं में जो चित्रकार है मूर्तिकार है वो अपना कोई भाव प्रकट नहीं कर रहा है इन कलाओं में वो सिर्फ एक स्थिति पैदा कर रहा है उस स्थिति के माध्यम से देखने वाले में कोई भाव पैदा होगा बुद्ध की एक प्रतिमा तुम उसे अगर देखते भी रहो अगर सच में ही ऑब्जेक्टिव आर्ट हो जिसने बनाया है उसने बुद्धत्व को जाना हो तो प्रतिमा को देखते देखते देखते तुम्हें तारी लग जाएगी प्रतिमा को देखते देखते देखते तुम पाओगे कि तुम अपने ही भीतर किसी गहरी खाई में उतर गए किसी गहराई में चले गए प्रतिमा को देखते देखते ही डुबकी लग जाएगी प्रतिमा मनन हो जाएगी मंदिरों में प्रतिमाएं हमने ऐसे ही नहीं रखी थी ऑब्जेक्टिव आर्ट संगीत हमने ऐसे ही पैदा नहीं किया था संगीत पहले तो समाधि से ही जन्मा पहले संगीत के जन्मदाता तो समाधिस्थ पुरुष थे उन्होंने भीतर ओंकार का नाच सुना फिर उस नात को उन्होंने खोजा कि कैसे उस नात की प्रतिलिपि बाहर पैदा की जा सकती है ताकि जिन्हें उस भीतर के नात का पता नहीं वो शायद बाहर के नाद से ही थोड़ा उन्हें स्वाद लग जाए मंदिर में हम प्रसाद बांटते मंदिर आने के लिए कोई ना आए शायद प्रसाद के लिए ही आ जाए छोटे बच्चे तो कम से कम पहुंच ही जाते हैं। चलो प्रसाद के बहाने ही सही लेकिन मंदिर में आना भी मूल्यवान है शायद बाहर की धुन थोड़ा सा प्रसाद बन जाए और उस धुन में तुम्हें भीतर की याद आ जाए संगीत में जो रस है वो समाधि की ही झलक का है नृत्य हमने पैदा किए थे वो ऑब्जेक्टिव आर्ट थे उनको देखते देखते तुम अचानक किसी और लोक में भीतर खोजाओगे जाओगे नाव तट से छूट जाएगी नानक के संबंध में यह स्मरण रखना कि नानक जो भी कहे हैं वो गाया है उन्होंने जो भी कहना चाहा है उसे नाद के साथ पहुंचाया है क्योंकि असली चीज नाद है जो कह रहे हैं वो असली बात नहीं वो तो बहाना है तुम्हारे भीतर स्वर गुंजाना है और अगर स्वर ठीक से गूंजने लगे तो तुम्हारे भीतर जो विचार की प्रक्रिया है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी और तुम दूसरे तल पे पहुंच जाओगे शब्द के और अगर तुम राजी हो बहने को अगर तुम किनारे से जकड़े नहीं हो अगर तुमने किनारे को पागल की तरह पकड़ नहीं रखा है अगर तुम छोड़ने की हिम्मत रखते हो तो तीसरी घटना भी घट जाएगी मनन पैदा हो जाएगा कहते हैं नानक मनन पर कौन क्या कहे न कागज न कलम न लिखने वाला मनन की स्थिति पर विचार कौन करे पर वह नाम निरंजन ही ऐसा है कि जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है वो गूंगे का गुड़ जो चख लेता है वो जानता है फिर जिंदगी भर भूलता नहीं अनंत जन्मों तक नहीं भूलता अनंत काल तक नहीं भूलता एक बार स्वाद आ गया उसका तो वो स्वाद तुमसे बड़ा है तुम उसे भूल ना सकोगे वो स्वाद इतना बड़ा है कि तुम उस स्वाद में समा जाओगे वो स्वाद तुम में ना समाएगा वो स्वाद सागर जैसा है तुम बूंद जैसे उसमें खो जाओगे अगर ठीक से समझो तो परमात्मा का तुम स्वाद कैसे लोगे परमात्मा ही तुम्हारा स्वाद ले लेता है अगर तुम राजी तुम उस स्वाद में लीन हो जाते हो डूब जाते हो एक एकतांता सद जाती वह नाम निरंजन ही ऐसा है